नमस्कार आप सुन रहे हैं वन जीरो सेवन एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमेशा की तरह डॉक्टर ईश्वर लाल जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आज डॉक्टर ईश्वर लाल भाई जो है ख़ास हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों का एग्ज़ाम फेयर को इस विषय को लेकर एग्जाम फेयर एक बहुत बड़ा विषय बन गया है विद्यार्थियों में और ख़ास करके जो Uh, कुछ डिस्टिंगशन पाना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों को जिनको कई तरह के बातें जो है आ, प्रेशर होता है ऐसे बच्चे जो फेयर ज़्यादा फील करते हैं तो आज इसी विषय को लेकर डॉक्टर ईश्वरलाल भाई जी से हम लोग बात करेंगे तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ईश्वरलाल भाई कैसे हैं आप नमस्कार रमेश भाई आज आपने काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रखा हुआ है परीक्षा का भय यानी फोबिया ये कैसे निर्माण होता है कैसे निर्माण नहीं होगा और ये अगर निर्माण हो गया तो उसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे ताकि ये कंट्रोल में आ जाए इन सब बातों की हम आज चर्चा करने वाले हैं परीक्षा का भय हर एक इंसान को होना ज़रूरी है लेकिन जब वो काल्पनिक भय हो जाता है तब तो वो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है और किसी भी चीज़ का काल्पनिक भय ये ये मूलतः के भय से ज़्यादा भयावह होता है यानी कि किसी इंसान को कुत्ते का फोबिया होता है तो कुत्ता उतना डरावना नहीं है जितना कि उसका फोबिया डरावना है यानी कि वो व्यक्ति अपने आप में सोचना शुरू कर देता है कि ये कुत्ता नामक प्राणी कितना भयंकर है और उसको कितना नुकसान पहुँचा सकता है परीक्षा का भय जब हमें लगता है तो हमारा परफॉर्मेंस हमारा रक्तदाब बढ़ जाता है हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है सांसों की गति तेज़ हो जाती है और हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो जाता है ये हुआ अप टू सर्टन लिमिट उसके आगे कुछ विद्यार्थी जो होते हैं उनको परीक्षा का भय जब ज़्यादा सताने लगता है तो फिर वो एक्सट्रीम लेवल का सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं फ़ेल हुआ तो मम्मी पापा क्या कहेंगे दोस्तों को मैं क्या जवाब दूँगा अगर मैं मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा करियर नहीं बनेगा अच्छे कॉलेज में मुझको दाखिला नहीं मिलेगा इत्यादि विचार जो आते हैं जिसके कारण वो भयभीत तो हो जाते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है परीक्षा के भय को समझने के लिए हमारे मन के अंदर जो दो प्रकार होते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा हम सोचते कैसे हैं इसको हमें समझना पड़ेगा एक होता है स्वयंचलित प्रणाली जिसको कहा जाएगा कि भावनात्मक विचार करने की क्षमता और दूसरा होता है प्रयत्नपूर्वक प्रणाली जो ट्रेनिंग के द्वारा आ जाता है स्वयंचलित प्रणाली कैसे काम करती है मान लीजिए टू प्लस टू अगर है तो ये हमने बहुत बार उसका अध्ययन किया हुआ है तो हमारे जहन में हमारे दिमाग में तुरंत चार ही आंकड़ा आएगा लेकिन मान लीजिए कि वही गणित का कुछ या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कुछ कठिन से कठिन फॉर्मूला आ गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमारी स्वयंचलित प्रणाली से प्रयत्नपूर्वक प्रणाली की तरफ हमें आना पड़ेगा और हमने जो ट्रेनिंग लिया हुआ है उस ट्रेनिंग के भीतर जाकर हमें उसके प्रश्न के उत्तर को खोजना पड़ेगा और तब जाकर प्रयत्नपूर्वक हम उसका उत्तर दे पाएंगे जहाँ जहाँ पर प्रयत्नपूर्वक प्रणाली काम करती है यानी ट्रेनिंग वाली प्रणाली काम करती है अपने मन के अंदर वहाँ वहाँ पर हमारी ऊर्जा दुगुना या तीन गुना से ज़्यादा प्रमाण में काम करती है भावनात्मक प्रणाली जब काम करती है तो उसके द्वारा इच्छा शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है इच्छा शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है तो हमें नींद आ जाती है क्योंकि हमारा दिमाग चलाने के लिए ब्रेन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा शुगर की आवश्यकता होती है और शुगर ज़्यादा खर्च होने के कारण लेजीनेस आ जाता है या हमें नींद आने लगती है इच्छा शक्ति जब हमारी कम हो जाती है पढ़ते वक्त या एग्ज़ाम में अपियर करते वक्त तो इच्छा शक्ति जब कम हो जाती है तो हमारी प्रेरणा कम हो जाती है हमारी प्रेरणा मन के अंदर से जब कम हो जाती है तो मोटिवेशन निकल जाने के कारण नकारात्मक विचार आते हैं और कई बार यह हो जाता है कि हमें प्रश्न का उत्तर मालूम है व्यवस्थित ढंग से मालूम है हमें मालूम है कि सही आंसर उसका क्या है इसके बावजूद भी उस सवाल का हम गलत आंसर लिख करके चले आते हैं क्योंकि यह नकारात्मक विचार इसी के कारण आते हैं क्योंकि पेपर लिखते वक्त अपियर होते वक्त हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है शुगर की लेवल डाउन हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप जब हम घर पे आते हैं और वापस एक बार जब उस प्रश्न के ऊपर सोचते हैं तो हम अम्बल दे देख ये तो मैंने पढ़ा हुआ था मुझको मालूम भी था इसका आंसर क्या है इसके बावजूद भी मैं गलत आंसर लिखकर के आ गया और हम पछताते हैं तो ये गलत आंसर हमने इसके लिए ला क्योंकि हमारी भावनात्मक इच्छा शक्ति ये कमज़ोर हो जाती है और नकारात्मकता वहाँ पर हवी हो जाती है अच्छा कुछ बच्चे बार बार चाय पीते हैं तो इसका क्या कारण है क्या उससे उनको शांति मिल जाती है या तरोताज़ा महसूस करते हैं कुछ कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे या स्टूडेंट्स होते हैं ये थोड़े थोड़े समय के बाद में चाय पीते हैं चाय पीने के बाद में वो लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत बेहतरीन महसूस हुआ बहुत बेहतरीन महसूस हुआ अब ये लोगों को ऐसे लगता है कि चाय पीने के कारण उनको तरोताज़ा महसूस हो रहा है अच्छा महसूस हो रहा है और वैसे एडवर्टीजमेंट भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं टीवी के ऊपर और रेडियो के ऊपर और विज्ञापन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि ये चाय पीने के बाद तरोताज़ा महसूस होता है तरोताज़ा वास्तविक रूप से चाय के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तत्व नहीं होता है जो हमें तरोताज़ा बना देता है वास्तविक रूप में चाय के अंदर शुगर की मात्रा और दूध की जो मात्रा होती है उसके कारण हमें तरोताज़ा महसूस होता है और ये अगर आपको टालना है चाय बार बार पीना अगर टालना है तो आप एक प्रयोग कीजिए नींबू शरबत या कोई भी नॉर्मल शरबत जाता है उसको पी लीजिए या सी विटामिन की बहुत सारी गोलियां मार्केट में उपलब्ध होती हैं जो पानी में डालकर एक गिलास के पानी में डालकर पीना होता है तो ये शरबत भी आप पियएंगे तो भी आपको तरोताज़ा अंदर से महसूस होगा तो चाय के अंदर किसी प्रकार का ऐसा कोई तत्व नहीं होता है जो हमें तरोताज़ा बना देता है किंतु शक्कर और दूध जो होता है उसके अंदर ऐसे तत्व ज़रूर होते हैं जिसके कारण हमें तरोताजगी महसूस होती है कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं कि उनकी परंपराओं का हिस्सा इसके लिए वो बच्चों को दही पीने के लिए देते हैं या थोड़ा सा चम्मच भर जितना दही देते हैं अब मामला यूँ हो जाता है कि साल भर उस बच्चे ने कभी दही खाया नहीं पिया नहीं लेकिन एक परंपरा का हिस्सा इसके लिए वो दही देंगे ये एग्ज़ाम को जाने से पहले तो ये एक अंधश्रद्धा है दही देने से लेने से या पीने से कुछ भी नहीं होता है ना पेपर में हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं उल्टा ये आपने नहीं खाना है क्योंकि दही खाने के बाद में एसिडिटी हो जाती है यानी पित्त हो जाता है पित्त होने के कारण जब दो घंटा तीन घंटा आप एक ही जगह पर बैठते हैं तो एक ही जगह पर बैठने के कारण आपको गैसेस निर्माण हो जाएगी जिसके कारण आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा दिमाग के ऊपर गैसेस या पित्त सीधा असर करता है हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है इसके कारण कई बार हम देखते हैं नववी तक कोई बच्चा जो है नाइन्टी प्लस परसेंटेज लाने वाला और दसवीं में हम देखते थे अचानक से सिक्सटी परसेंट या फिफ्टी फाइव परसेंट के ऊपर आकर के रुक गया ये क्यों आकर के रुक गया क्योंकि गलत तरीके से उसके माँ ने नववी तक उसको कभी भी एग्जाम के लिए जाते वक्त जाने से पहले दही नहीं दिया था और दसवीं के हर एक एग्जाम से पहले उसको चम्मच पर जितना दही दिया हुआ था जिसके कारण पित्त हो जाता है और जिसका सीधा असर हमारे दिमाग के ऊपर सोचने के ऊपर आ जाता है बेचैनी बढ़ जाती है टेंशन बढ़ जाते हैं और जिसके कारण बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं ईश्वरलाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आइए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मस्कर रहो की बारिश में भीगे गब से भाव की बारिश में भी गब से पत्थर सतस भी से पिघल रहा है दा जगता नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑफ सैंस कार्यक्रम में और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आइए इसके साथ फिर से मैं ईश्वरलाल जोशी जी से आपको जोड़ना चाहूँगा कई बार बच्चे जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर भी तनाव में रहते हैं और किस तरह से उनको एग्ज़ाम की या पढ़ाई करनी चाहिए वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ें और फिज़िकल चीज़ें भी हमारे बच्चों के लिए शेयर कीजिए जी डॉक्टर ईश्वर जोशी भाई जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी करते वक्त कंटिन्यूसली चार चार पाँच पाँच दस दस घंटा एक ही जगह पर नहीं बैठना है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हर एक घंटे के बाद में आफ्टर सिक्सटी मिनट्स टाइम कम से कम पाँच मिनट उठ के आपको अपने ही रूम में चलना है ताकि क्या हो जाएगा ताकि आपका मशीन शरीर नामक जो मशीन है व्यवस्थित ढंग से चलेगा और अंदर अगर कुछ गैसेस या पित्त तैयार हो गया है तो वो भी व्यवस्थित ढंग से अपने शरीर में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे पहुँच जाएगा अदरवाइज़ क्या होगा अदरवाइज़ आपको थोड़ी देर के बाद में या तीन चार घंटों के बाद में इतना ज़्यादा फटीक आएगा इतनी ज़्यादा थकावट आएगी कि आपका दिमाग सोचना बंद करेगा या ऐसा क्यों हो जाता है क्योंकि हमने अपने मशीन को जब हम सोचते हैं यकीन मानिए यह साइंटिफिक डाटा है जब हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो अपने संपूर्ण शरीर को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका 60 परसेंट साठ परसेंट जितनी ऊर्जा हमारा ब्रेन खींच लेता है क्योंकि उसको सोचना होता है और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा बाकी का शरीर उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि मूवमेंट शरीर के मूवमेंट को शांत बना दिया किसने ब्रेन ने क्यों क्योंकि वो सोच रहा है तो इसी के लिए बीच बीच में पाँच मिनट के लिए ब्रेन की सोच हम कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं और अपने कमरे में घूमते हैं दो पाँच मिनट के लिए वापस एक बार आकर के आपको बैठना है जिसके कारण अतिरिक्त फटीग आपका निकल जाएगा और अतिरिक्त ऊर्जा अगर निर्माण हो गई है तो वो भी निकल जाएगी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रात रात भर जागते रहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कितना भी आपको टेंशन है प्रेशराइज अगर है तो भी 12 बजे के बाद जागना नहीं है भले चाहिए आपको तो सवेरे मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाइए और तैयारियां आप जल्दी शुरू कीजिए अभी क्या हो जाता है कि कई बार बच्चों की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है अब बारह बजे के बाद में जागने वाले कुछ ऐसे बच्चे खास करके मैंने देखा है इंजीनियरिंग के बच्चों को हमने देखा हुआ है और ये इंजीनियरिंग के बच्चे रात रात भर जागेंगे सवेरे तीन बजे तक चार बजे तक जागते रहेंगे और पूरा साल भर उन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई होती है रात रात भर पढ़ाई करेंगे खास करके हमने इंजीनियरिंग के बच्चों को देखा है स्टूडेंट्स को देखा है और ये साल भर में पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन एक ही रात में बहुत सारा वो पढ़ लेते हैं दूसरे दिन जा करके एग्ज़ाम दे देते हैं और चमत्कार हो भी जाता है मरैकल हो जाते हैं और उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं हम बोलते कि अरे यार देखो अमुक अमुक विद्यार्थी जो है या हमारा फ्रेंड जो है ये पूरे साल भर पढ़ाई कर रहा था लेकिन उसके तो 60 परसेंट आए और ये बंदा देखो एक रात में उसने रट्टा रट्टा मार लिया और दूसरे दिन जाकर के एग्ज़ाम दे दिया और उसके दिन एट्टी आ गए एटी आ गए लेकिन यहीं पर सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं दिस इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म मेमोरी तो कुछ लोग जो होते हैं उनकी पूरी की पूरी एनर्जी वो दिमाग में रखने के लिए लगा देते हैं दूसरे दिन जाकर के पेपर दे देंगे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि वो केवल पेपर्स के मार्क्स को ही कैलकुलेट करता है लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हो जाता है कि दूसरे दिन जैसे ही इन्होंने पेपर दे दिया कि ये बच्चा जब पूरा खाली हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग उसके अंदर के मेमोरी को पूर्णतः डिलीट कर देता है तो ऐसे शॉर्ट टर्म में काम करने वाले इंजीनियर्स बच्चों को अगर आपने देखा तो ये जब प्रोफेशन में चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब हो जाते हैं उनको कुछ याद ही नहीं आता उनके मार्क्स अच्छे होते हैं इंटरव्यू भी अच्छा देते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा होता है लेकिन जब ऑनसाइट उनको काम करना होता है प्रैक्टिकली जब काम करना होता है दे फेल और वहाँ पे फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट में आने वाले बच्चे किसी भी टीम के साथ में कोऑप नहीं कर पाएंगे किसी भी कंपनी क्योंकि जो भी कंपनी आपको भाई पे करती है लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपये अगर पेमेंट देती है तो उसके सामने वो ज़ाहिर सी बात है कि आपके आउटपुट है वो कैलकुलेट करेंगे और ऐसे बच्चे जिनको आदत थी कि ओवरनाइट काम करना और दूसरे दिन भूल जाना तो ये सभी के सभी तक फेल होना शुरू हो जाता है तो फिर एक कंपनी उनको निकाल देगी फिर दूसरी कंपनी बायोडाटा बड़ा तगड़ा होता है फर्स्ट इंप्रेशन बहुत तगड़ा होता है दूसरे कंपनी में जाएंगे वही होता है और फिर ये लोग बार बार फेल होते रहेंगे कंपनियाँ बदली करते रहेंगे और अपने जीवन के करीब करीब 20 साल तो इनके ऐसे ही निकल जाते हैं और अनेकों अनेक कंपनियां ये लोग बदली करते रहते हैं जॉब्स बदली करते रहते हैं जॉब तो रहेगी लेकिन बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन और तब जा कर के आफ्टर 15 इयर्स टाइम आफ्टर 20 इयर्स टाइम उनको तजुर्बा आ जाता है और तजुर्बा आने के कारण एक्सपीरियंस के कारण फिर वो कही न, कहीं ना कहीं पर स्थिर होना शुरू हो जाता है तब तक उनके उम्र के चालीस या बयालीस साल निकल जाते हैं तो आज ही मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को ऐसी आदत है ओवरनाइट तैयारी करना दूसरे दिन पेपर देना अच्छे मार्क्स लेना तो दैट इज़ रॉन्ग और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए अदरवाइज़ आपका भविष्य मैं आज आपको बताता हूं कि आने वाले पंद्रह साल तक आने वाले बीस साल तक आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कई बार मैं देखता हूँ कि बड़े टैलेंट लोग होते हैं लेकिन अपने जीवन में अपने ऊँचाइयों को छू नहीं पाते क्योंकि वो भ्रम की अवस्था में चले जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन एंड डिज़र्विंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड और उनको तो इतनी पगार मिलनी चाहिए इतना मान सम्मान होना चाहिए लेकिन असल में जब हम देखने जाते हैं तो उनके फील्ड वर्क में जो उनसे पुराने लोग होते हैं या उनसे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं जो कि रिज़ल्ट ये लोग नहीं दे पाते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सो so बीवेयर इन चीज़ों को हमने सोचना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छा इसमें खाने का भी कोई बड़ा रूल है भोजन का भी वो भी बताइए डॉक्टर ईश्वरलाल भाई परीक्षा के दरमियान जब परीक्षा चल रही है तो उसके दरमियान हमने भोजन कौन सा लेना चाहिए जब भी हमें स्ट्रेस लेवल महसूस होता है तो हमारा चन संस्था के ऊपर उसका डायरेक्टली असर हो जाता है जिसके कारण पित्त और वायु बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना बेहद जरूरी है जो बच्चे जहाँ पे अवेलेबिलिटी है वहाँ पे नारियल पानी यानी के घर में जो तोड़ते हैं वो वाला नारियल नहीं नारियल पानी ग्रीन वाला नारियल पानी उसका पानी पीना एक गिलास या 200 सौ जितना पानी पीना बहुत ज़रूरी है कम से कम और पूरे दिन भर में तीन चार गिलास पानी पीना हमने बहुत ज़रूरी है सी विटामिन की गोलियाँ जो आती है उसका सेवन करना पानी के साथ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाजमे के ऊपर हमने ध्यान रखना है क्योंकि हाजमे के ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं रखा टेक्निकली अगर मैं बता दूं तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र कमजोर हो जाता है और यह स्वादिष्ठान चक्र कमजोर होने के कारण बार बार हमें टॉयलेट या बाथरूम जाने वॉशरूम जाने की ना निर्माण हो जाती है तो इसी के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट के ऊपर ज़ोर देना ज़रूरी है और दूसरा हमारा भोजन जितना हो सकता है उतना सात्विक रहेगा उतना अच्छा कुछ बच्चे गलत तरीके से सोचते हैं कि ज़्यादा भोजन नहीं लेना है ज़्यादा भोजन अगर कर करेंगे तो फिर दूसरे दिन हमें एग्ज़ाम के लिए जब जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में हमें नींद आ जाएगी ऐसा वो सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है जिसके कारण आपको हमेशा का जितना आपका डाइट है उतना भरपेट खाइए बहुत ज़्यादा खाने के कारण हमें नींद नहीं आ जाती है गलत चीज़ें खाने से नींद जरूर आ जाती है गलत यानि के बहुत ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा मैदे वाला ऐसी चीज़ें अगर हमने खाई तो हमें नींद जरूर आ जाएगी लेकिन सात्विक भोजन जितना रहेगा शाकाहारी भोजन जितना रहेगा उतनी हमें नींद कम आएगी और हमारा दिमाग व्यवस्थित ढंग से काम करना शुरू करेगा कई बार आपने महसूस भी किया होगा वाटर कंटेंट हमें क्यों ज़्यादा चाहिए कि जैसे हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमारा गला सूख जाता है गला क्यों सूख जाता है बिकॉज ऑफ़ द स्ट्रेस लेवल तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे कुछ तत्व होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे कुछ तत्व होते हैं उसको चालना देने के लिए उसको स्पीडअप करने के लिए वाटर कंटेंट की आवश्यकता होती है और ये वाटर कंटेंट कहाँ पे आएगा वाटर कंटेंट हमारा इंटेस्टाइन हमारे अन्न नली का उसके द्वारा उसके ऊपर जो होता है उसकी परत जो होती है उसको खींच लिया जाएगा और इसको जब भी हमारा ब्रेन खींचता है तो हमें महसूस होता है कि गला हमारा बार बार सूख जाता है जैसे हम टेंशंस में आ जाते हैं तो गला हमारा सूखने लगता है और इसी के लिए बार बार गला सूखना नहीं चाहिए इसके लिए हमारे पेट में बहुत अच्छी तरीके से वाटर कंटेंट होना ज़रूरी हो जाता है कुछ बच्चे जो होते हैं उनके घर के लोग बोलते हैं अरे वो हमने क्रिकेटर्स को देखा हमने वो प्लेयर्स को देखा तो उनको ज़्यादा प्यास नहीं लगनी चाहिए इसके लिए वो लोग चुविंगम खाते हैं तो चुविंगम मुंह में रखो या आजकल ऐसे छोटी छोटी गोलियां निकली हुई है जो चुविंगम के जैसे ही काम करते हैं तो इसका प्रयोग हमने नहीं करना चाहिए पहला तो एक ये कि जब खास करके लड़के लड़कियों की बात अलग हो जाती है लड़कियाँ दे आर मल्टी तो एट ए टाइम लड़कियों का ध्यान दो तीन जगह पे होता है लेकिन लड़कों का ध्यान एट ए टाइम दो तीन जगह पे नहीं होता एक ही जगह पे वो फोकस्ड कर लेते हैं तो जब दिमाग चल रहा है लड़कों का दिमाग जब चल रहा है एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए तो मुंह में कुछ भी चीज रख के उसका स्वाद लेने का कोशिश नहीं कीजिए उसको चबाने की कोशिश नहीं कीजिए अदरवाइज आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरा परिणाम ये हो जाता है कि ये गोली जो हमने मुंह में रखी या च्विंगम जो हमने मुंह में रखा ये कहीं बाहर से वाटर कंटेंट नहीं ला रहा है यह हमारे मुंह के अंदर के लार को ज़्यादा पैदा कर रहा है अब ये ज़्यादा पैदा होने वाली लार जब अंदर जाएगी तो क्या होगा ये पाचन संस्था के ऊपर डायरेक्टली हिट करता है असर करता है और हमें ज़्यादा भूख लगेगी तो इसके कारण कई बार यह हो जाता है कि ऐसा कुछ खाने वाले बच्चे जो होते हैं घर पे आने के बाद उनको तुरंत भूख लगेगी बहुत ज़्यादा वो भूख लगेगी और कुछ न कुछ वो खाने का प्रयत्न करेंगे तो इसी के लिए कभी भी हमने एग्जाम हॉल में एग्ज़ाई करते वक्त किसी भी प्रकार के चुईंगम का या लार उत्पन्न करने वाले गोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी जी आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ये फ्रूटफुल सेशन लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर वापस जुड़ते हैं आप सुना है ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो मस्कर रहो अकेला चल अकेला चल के तेरा मेला पीछे छूटा राही चल के चल अकेला चल अकेला चल के तेरा मेला पीछे छोटा राही चल के A thousand miles. kela राही चल अकेला चल रखेला अकेला चल रखे चल चल तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला अवधेश पंडित जीएम एम बेसिल और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो इतनी शक्ति हमें दे दाता। मन का विश्वास कमजोर इतनी शक्ति हमें देता विश्वास जी डॉक्टर ईश्वर लाल भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार ठेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ा अच्छा विषय लेकर आप हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं क्या एग्ज़ाम या उसके पहले या बच्चों में सोचने की ज़्यादा आदत हो जब बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये उनके लिए अच्छा है या नहीं है इसके बारे में विस्तार से बताइए जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई जी जी बिल्कुल सही बात है सही प्रश्न पूछा आपने रमेश भाई की क्या सोचने के कारण हमारी ऊर्जा खर्च हो जाती है बिल्कुल सही बात है सोचने के कारण हमारी सिक्सटी परसेंट जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है जिसके कारण एग्जाम देने के पश्चात जब हम घर पे आते हैं तो अचानक से थकान महसूस करते हैं जैसा लगता है कि दस किलोमीटर हम चल के गए हुए थे या भरपूर हमें नींद आ सकती है या दो पेपर के बीच में जब आ, समय होता है तो ये समय के दरमियान हमने क्या करना है अपने ब्रेन को रेस्ट देनी है रेस्ट यानी लिटरली सो जाना है ब्रेन को रेस्ट देने के लिए आजकल के बच्चे गलत ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं गेम खेलता हूँ गेम गेम मतलब के बाहर के गेम नहीं क्रिकेट की गेम नहीं मोबाइल के अंदर का गेम या वीडियो गेम हम खेलेंगे या वेब के ऊपर जा के अमुक वेबसाइट हम देखेंगे वेब सीरीज़ हम देखेंगे या कुछ सिनेमा देखेंगे या दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप करेंगे तो हम स्ट्रेस रिलीज हो जाता है ये गलत धारणा है ये अंधश्रद्धा है इस प्रकार से किसी प्रकार का स्ट्रेस रिलीज नहीं होता उल्टा हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है और इसके दरमियान मतलब दो पेपर्स के बीच में जब भी समय होता है तो जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ में कम बातचीत कीजिए अपने आप को समय दीजिए अपने आप के साथ में बातचीत कीजिए ध्यान कीजिए थोड़ा सा पंद्रह मिनट का आधा घंटा मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन पंद्रह मिनट का समय निकाल करके अपने साँसों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है हल्का सा प्राणायाम हल्का सा हमारे मन को शांत करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं कुछ रिलैक्सिंग म्यूज़िक होते हैं इसको सुनना बेहद ज़रूरी है रिलैक्सिंग म्यूज़िक के कारण भी कुछ नेचुरल म्यूज़िक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में तो नेचुरल म्यूज़िक जो भी आपको अच्छा लगता है लेकिन फिल्मी गाने नहीं फिल्मी गाने क्या करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो ये अलग प्रकार से बनाए गए गाने होते हैं उनको नहीं सुनना है लेकिन ये सूदिंग इफेक्ट वाले नेचुरल इफेक्ट वाले या मेडिटेशन के जो संगीत होता है इसको ज़रूर सुनना चाहिए उसके अंदर टेक्निकली अगर मैं आपको बता दूं तो उसके अंदर फ्रीकवेंसी जो होती है नेचर की फ्रिक्वेंसी चार या पाँच हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी ये बेहद शानदार होती है हमारे मन को शांत बनाने वाली और गाने जो बॉलीवुड के गाने बनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 380 सौ से लेकर के 400 सौ तक होती है या उससे भी ज़्यादा और जिसके कारण हमें वो ज़्यादा टेंशन देंगे हमें रिलीज़ नहीं करते हैं और रिलीज़ करने के लिए हमने चार पाँच या छः हर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को सुनना है नेचुरल फ्रिक्वेंसी को सुनना है ये जब आप करोगे तो यकीन आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा सभी बच्चे इस साल बहुत अच्छा करेंगे और हमें उम्मीद है आने वाली पीढ़ियां नए आने वाली जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस है उसको सहजता के साथ में पार करेगी और अपने अपने जीवन में सुखी और समृद्ध बन जाएंगे। जी डॉक्टर ईश्वरलाल लाल जोशी भाई बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है इंटरेस्टिंग चीज़ों को आप सामने ले आ रहे हैं तो परीक्षा के दौरान बच्चों को किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए यहाँ किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जरूर परीक्षा के दरमियान क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा रमेश भाई परीक्षा के दरमियान हमने मोबाइल और स्मार्ट टीवी से दूर रहना चाहिए ये दूर क्यों रहना चाहिए इसका एक बड़ा मज़ेदार आपको कारण बताता हूँ गूगल में आप जाइए और गूगल में सर्च कीजिए पेटेंट पेटेंट क्या सर्च करना है मोबाइल स्क्रीन या स्मार्ट टी का जो स्क्रीन है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है ये पेटेंट किस नाम से रजिस्टर्ड है दोज आर नोन एज माइंड हैकिंग माइंड हैकिंग डिवाइसेस के नाम से या दिमाग के ऊपर सीधा असर करने वाले डिवाइसेस के नाम से वहां पे वो रजिस्टर्ड है ऐसा क्यों है क्योंकि जब भी स्क्रीन हमारे सामने चल रहा होता है तो उसके अंदर से ऐसे कुछ तत्व निकलते हैं थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टर्म मैं आपको बताता हूं करता है हमारे पीनियल क्लांट्स के ऊपर पिनियल ग्लैंड एक ऐसी शक्ति होती है एक ऐसा छोटा सा ग्रंथि होता है जिस ग्रंथि के ऊपर ये मोबाइल का या स्मार्ट टीवी का स्क्रीन सीधा असर करता है और ये पिनियल ग्लैंडस के अंदर गड़बड़िया उत्पन्न करने का शुरू कर देता है क्या गड़बड़िया होती है थोड़ा सा और ज़्यादा मैं आपको आसान करके बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि अगर आपने देखा कि किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत लग जाती है किसी व्यक्ति को गुटखा या तम्बाकू खाने की आदत लग जाती है फिर उसके बाद में वो व्यक्ति कितना भी चाहे तो अपनी इस गंदी आदत को छुड़वा नहीं सकता है अगर कोई छोड़ देता है तो बहुत सारे मेहनत की उसके पीछे आवश्यकता होती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी की शराब छुड़वाने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी शराब छुड़वाने के लिए या तम्बाकू या गुटखा का सेवन जो है उसकी आदत को छुड़वाने के लिए तो ठीक उसी प्रकार के कुछ हारमोन्स ये हमारे भीतर पैदा हो जाते हैं और ये हारमोन्स पैदा होने के कारण बार बार हमें आदत लग जाती है कि हम मोबाइल के स्क्रीन को देखें हम टीवी के स्मार्ट टीवी के स्क्रीन को देखें उसी में इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें आ गई हैं और ये इंस्टाग्राम के जैसी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करती बाध्य कर रही है कि दो सेकेंड का तीन चार पाँच सेकेंड का वीडियो हम देखें और केवल हम देखते रहें उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसके अंदर कुछ भी एंटरटेनमेंट भी नहीं है लेकिन केवल आदत लग गई फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी शराबी को पूछा कि भाई शराब कितनी बुरी चीज़ है इसको कितनी गंदी बांस आती है इसको पीते ही मुंह कड़वा हो जाता है इसको कुछ स्वाद भी ठीक नहीं है क्यों पीते हो और वो खुद भी जानता है कि यार ये बड़ी गंदी वस्तु है छोड़ना चाहता हूँ लेकिन उसके ब्रेन के अंदर इस वस्तु ने कुछ ऐसे बदलाव लाए हुए होते हैं कि उसको वो छोड़ नहीं पाता है ठीक उसी प्रकार के कुछ हारमोन्स बच्चों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर स्त्रवना शुरू हो जाता है और ये हारमोन्स जब स्त्रवना शुरू हो जाता है तो फिर स्क्रीन या स्मार्ट टीवी का जो स्क्रीन है उससे दूर हटना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार आपने तो देखा होगा कि दोपहर के समय पे जब औरतें खास करके गृहिणियाँ काम वगैरह सब उनका निपट जाता है दोपहर के समय थोड़ा आराम भी वो करना चाहती है उस वक्त तो टी चालू रखेगी और सो जाएगी लेकिन घर का कोई सदस्य उसका बच्चा या हस्बैंड आकर के टीवी बंद करेगा तो जाग जाएगी बोलिए तो ये क्या है तो ये क्या हो रहा है मतलब कि टीवी जब तक चालू है तब तक इंसान सो जाता है और टीवी को हमने बंद किया तो इंसान जाग जाता है ये क्या मामला हो रहा है तो ये इसी के कारण हो रहा है क्योंकि ये स्मार्ट टी जो होता है ये उसके द्वारा कुछ वाइब्रेशन कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ ऐसी और निकल रही है जो हमारे प्ली पीनियल ग्लैंड के ऊपर सीधा असर करती है जब तक वो चल रहा है तब तक आपको महसूस होगा कि लोग काम कर रहे हैं कई बार तो घर का टीवी ऐसे चालू रहता है और घर के लोग जो है वो दूसरा तीसरा काम कर रहे है कोई किचन में काम कर रहा है कोई बेडरूम में काम कर रहा है लेकिन किसी ने अगर टी बंद कर दिया तो नहीं टी वी क्यों बंद किया मेरा अमुक प्रोग्राम चल रहा तो हम बोलते कि प्रोग्राम चल रहा है तो देखो तो।, तो लेकिन वो देखेंगे नहीं वो तो बाकी का काम कौन निपटाएगा तो उदाहरण मैं इसके लिए दे रहा हूँ कि ये मोबाइल का स्क्रीन या स्मार्ट टीवी का जो स्क्रीन है ये हमारे माइंड को हैक कर लेता है हमारे दिमाग के ऊपर राज करना शुरू कर देता है इसी के लिए जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इन गैजेट्स से हमने दूर रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को और उनके माता पिताओं सभी को जो है ख़ास करके टीचर्स को भी आज के ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारे जो रहस्यमय चीज़ें हैं एग्ज़ाम फेयर के साथ साथ हमारा डाइट हमारा सोच हमारे स्वभाव इन सारी चीज़ों को आपने कवर किया है तो आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को तो ये लाभदायक ही है हैं और दूसरे हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को भी बहुत मज़ा आएगा तो ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका रमेश भाई आपने मुझको यहाँ पर बुलाया बहुत आनंद आया जिसके लिए मैं आपका और आपके टीम का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ बहुत बहुत थैंक्स लॉट और इसके साथ में ही आज अपना ये विषय समापन कर देते हैं थैंक यू थैंक्स लॉट डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से एक बार आपका और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह के बातें हमारे बच्चों के लिए लाते रहें और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके साथ रूबरू होता हूँ मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलता है और सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो चलिए थैंक यू सो मच फिर से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 गेंगे देते चले, देते चलें प्यार जीत चले प्यार प्रभु का लौटाते चले सिंह मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा सेह भरे तो बोलो से पत्थर पानी हो जाएगा निर्मल से मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा सेह भरे तो बोलो से ईश्वर की इश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले ईश्वर की सभी के सम लगेंगे, देते चले।, देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लोटाते चले धूप संभाले हैं खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं सुख सागर की सुख सागर की नहरें बने प्यार प्रभु का लुटाते चले सुख सागर की सभी के लगेंगे, देते चले।, देते चले, प्यार चले प्यार प्रभु का लूटाते चले।, चले प्यार प्रभु का लूटाते चले प्यार प्रभु का लूटा प्यार प्रभु का लुटाते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले